ब्रह्म तू तु अ को तातंग आदेश होता है आशीषि आशीर्वाद अर्थ में विकल्प से तातंग आशीष में गुट आगम हो गया किस सूत्र से आशीषि तुह्योस्तातंग वाह विकल्प से तु अ तुह्यो ष्टिदिवचन है आदेश क्या है तातंग में तकार में अकार उच्चारण के लिए अकार हलंत्यम तात रहेगा अलंत्य परिभाषा से उ और को होना चाहिए उसके बाद करता है अनिकाल से सर्वस्व तो सबके स्थान आदेश होगा उसके बाद करने के लिए कोई सूत्र है गीत होने के कारण क्या होगा अंतिम अल्प होना चाहिए यहाँ दिया है परत्वात पर सर्वादेशीचक की संख्या देखो एक एक और अनिकाल सर्वस्य पर कौन हुआ तो अनेकिकाल शीर्ष से पर होने के कारण सर्वाधिक हो जाएगा तो फिर गीच कहाँ लगेगा यदि पर्वत तो आते अनिकाल से सर्व से लगेगा फिर से कहाँ गीत अन्य काल पर होता है तो यहाँ अनंग आदि आदेश होता है शक्यूर असम बुद्ध क्या कहता है अनंग होता है सख्यूर असंबुद्ध सुपर रहते अनंग आदि जो आदेश होते हैं वहाँ गकार का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है सर्वादेश करने के अपेक्षा अन्य कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ जो तातंग आदेश होता है इसका कोई प्रयोजन है यु धातु से तातंग हो जाएगा तो यु को, तो को गुण प्राप्त था गुण नहीं होगा गुण बुद्धि को प्रतिशत करने के लिए सूत्र है गीति चीत गीत पर रहते गुण बुद्धि निषेध होता एक लक्षण तो यहाँ तातंग में जो गोकारईत किया इसका प्रयोजन है सर्वादेश के अपेक्षा अन्य प्रयोजन यहाँ है जहाँ गोकारईत किया जाता है अन्य कोई प्रयोजन नहीं है वहाँ तो सर्वादेश हो जाएगा यहाँ वहाँ तातंग में जो गीत किया है सर्वादेश से अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं वहाँ गीच सूत्र चरितार्थ तो हो गया सूत्र को अवकाश अन्यत्र मिल जाने से यहाँ वो मंथर प्रवृत्त होता है जिसको अवकाश नहीं मिला कहीं भोजन नहीं मिला भोजन के प्रश्न आए तो तुरंत वो खड़ा हो जाएगा आज भोजन किया है वो सोता भी भोजन करूँ या नहीं करूँ तब तो तक तो भूखा जो है जाकर बैठ कर खा लेगा ये मंथर प्रवृत्त होता है तातंग में गकार का कोई दूसरा प्रयोजन है क्या प्रयोजन है गुणवृद्धि निषेध जहाँ अन्गादि आदेश है वहाँ सर्वादेश क्या अन्य कोई प्रयोजन नहीं है वहाँ गिच सूत्र प्रभुत्व हो जाएगा जहाँ अन्य कोई प्रयोजन है वहाँ उसका गीत का अवकाश मिल ही गया व्यक्ति व्यर्थ नहीं हुआ सर्वादेश नहीं करेंगे तो भी गुणबुद्धि निषेध करने के लिए तातंगित चरित्थ हो जाने से सर्वादेश करते समय वो प्रभुत्व नहीं होगा अपवाद नहीं होगा यहाँ अपवाद नहीं क्यों दोनों में समान बल हो गया अन्यकाल से को अन्यतर सम मौका है अवकाश है गीत करने का अन्य प्रयोजन है गीत सूत्र के अवकाश अन्यत्र है जहाँ गुणवृद्धि निषेधादि कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है यहाँ समान होने से विप्रतिषित है परम कार्यम पर कार्य है पर सर्वादिश अर्थात तातंग में गोकार की जो ईत की गई यह संज्ञा हुई इसका प्रयोजन है सर्वादेश के अपेक्षा अन्य प्रयोजन है गुणवृद्धि निषेधा इसलिए यहाँ गीत सूत्र से सर्वादेश नहीं होकर गीत सूत्र से अंतादेश नहीं होकर के अन्यकाल सर्व सूत्र से सर्वादेश हो जाता है पर उत्तर तू को तात हो जाने से भवतात् बन गया एक तो बनता है कि भवतात् आशीर्वाद अर्थ में क्या कौन सा रूप है और भव आशीर्वाद अर्थ में है आशीर्वाद अर्थ में है से लिंग लोटवा ना लोट लकर आशीर्वाद अर्थ में है भवतु रूप भी आशीर्वाद अर्थ में है और आशीर्वाद अर्थ में दूसरा रूप भवतात् बना विकल्प होने से भी बनेगा भवत बनेगा दोनों आशीर्वाद अर्थ है भवतो केवल आशीर्वाद अर्थ नहीं भवत में विद्यादि अर्थ भी है आशीर्वाद अर्थ भी है और में तो आशीर्वाद अर्थ है विद्यादि अर्थ नहीं है ये विशेष हुआ अधिक अर्थ किसी में है भगत में अस् अधिक अर्थ है और भगवत में केवल आशीर्वाद भगवत्व में आशीर्वाद अर्थ है अन्य तो अर्थ है तो अधिक अर्थ किस में है भगवत में भगवत में आशीर्वाद अर्थ है हाँ केवल आशीर्वाद अर्थ में भगवत और आशीर्वाद अर्थ में कोई भगवत्व प्रयोग करेगा थे? तो ठीक है हाँ ठीक है लोटो लंगवथ लोट लंगवत लंग लंग लोट को लंग के समान लंग में जो कार्य होता है लोट में कार्य हो जाएगा लंग में जो कार्य होता है लोट लकार में भी वही कार्य होगा लंगवत लंग लॉन्ग इ लौंग का जैसे लौंग के जैसे क्या क्या, क्या कार्य होगा लंग में तो बहुत कार्य होता है आगे आएगा जो लोट में नहीं लगते हैं तो जो कार्य दे दिया लोटस तामादय सलोप्च ताम आदि आदेश होंगे और सलोप होगा ताम आदेश करने के लभी करने के सूत्र आएगा नित्यंगित गीत लकार में लंग में लगता है आगे आएगा तो यहाँ ताम आदि सलोप ये दो कार्य होंगे लोट लकार में लंग लकार में जो कार्य होते हैं उनमें से ये दो कार्य लोट लकार में होंगे पहला क्या कार्य है ताम आदि हो, आदे आदेश होंगे दूसरा कार्य क्या है सलोप का सलोप भी होगा ताम आदि करने के लिए यही दो कार्य ही लंगवत होगा अन्य कार्य सब नहीं ताम आदि आदेश करने के लिए ये सूत्र है तस्तस्तमिपां ताम तम तस्थ मिप कितने पते हुआ दूसरा क्या है थस तृतीय प्रथम क्या है तस थस ये चार को आदेश होगा तान ताम तनताम एक ताम दूसरा है तम तीसरा है तीसरा क्या है तो आगे चतुर्थ तो हमें अकस्मिक हो गया ताम बनिया प्रथम बहुत चरण ताम बन ताम के मकार को हो गया नौ कैसे हो जाएगा मकार को नक्ष प्रधान जड़ी अनुसार पहले हो तो फिर प्रसवन करना अनुसार कहाँ से आया नक्ष प्रधानता से जड़ी क्या सोच ये लगे सुतरा क्या कैसे मालूम होता है करें। है करेंगे हम्म प्रधानत है या अपांत क्या है ब्रह्म बताओ अपदानते या प्रधानतेधांत है अपांत पूछो आपके पास बैठ उसको पूछो ये पास से पाए बैठना उसके पूछना आपके बाएं तरफ बैठा है पूछो आपके बाएं तरफ बैठा है कौन हाँ पूछो पदांत है पदांत है पदांत है पदांत मोहन सार लगेगा पदांत है ना हुँ? कैसे मालूम आप बताते ये ताम तम तम त तो और हम इस चार में द्वंद्व समास है समास होकर एक पद माना समास होने के कारण अंतर्वर्तनी विभक्ति को आशय करके पद संज्ञा है इसे राज पुरुष राज में राज एक पद अलग है मालूम है राजन पुरुष राजन के नकार का लोप हो गया न लोप है प्रातिपदिका अंत पदसंज्ञा होने पर ही तो न लोप होगा पद संज्ञा कैसे अंतर्वर्तन विभूति का मान करे राजन गस पुरुष सु समास होने के बाद सुपोधातु प्रातिपदिको लोप हो जाता है राजन की पद संज्ञा है समास में अंतर्वती विभूति को लेकर के पद संज्ञा होती है इसलिए ताम चम च तश्च ता, अम च्वंद्व समास ताम सु तम तसु, अमसु चार थे द्वंद्व होने के बाद सुप धातु प्रातिपद स्वलूप हो जाएगा ताम तम ताम में मकारक मो अनुसार अनुसार से ही प्रसन्न तम में मकारक अनुसार प्रसन्न हो जाएगा अनुसार प्रसन्न से ताम तस्थ स्थ में शिव स को सू कर विसर्जनीय फिर विसर्जन से स था पढ़े ते स को थर्ष हो गया तो तम तम तू ता अनुसार से अनुसार होकर प्रसन्न दिया मकरांत किंतु ये कहाँ लग गया गीत चतुर्नाम गीत लकार में तस् तस्थ हे पे मिलेगा तो गीत लकार कौन मालूम है लौंग लकार से लेकर के आगे गीत लकार लंग लकार गीत संज्ञा किस सूत्र से लट लकार गीत है ना नहीं, नहीं। लिट लकार गीत है नहीं, नहीं। लट लिट लूट लिट ये सब लोट टीत है टकारीत है लंग लिंग लोंग ये सब गीत है गीत लकारे में लंगीतस चतुर नाम चार कौन तस तस् थीप चार को तामा क्रमा क्रमश तस को क्या होगा ताम और ताम किसको होगा और तम किसको होगा आम किसको होगा और किसको हो थ, क्या चोट गया थ को हो क्या होगा हाँ चार को क्रमश आदेश होगा यथा संख्या मनुदेश समान आ गया अभी तीप आने पर लोट लकार में रूप बन गया था क्या रूप बना भवतो भाथ अगे तीप के आगे क्या हैं पढ़ते है? आगे तस तस होने पर सूत्र लगेगा लोटो लंग बथ तस को आदेश हो जाएगा तस् तस्तम पाम ताम तम ताम तस् के स्थान पर क्या आदेश होगा ताम वो भी इस प्रकार न विभूत तो, तो स्म है विभूति संज्ञा होने वाली से मकर आदि का मकर आदि की संज्ञा नहीं है नहीं तो हल से सही संज्ञा होनी चाहिए भू अगर तस करते सब गुण आदेश होगा गुणों किस सूत्र से सार्वदाता देते गुणो अवादेश हो जाएगा भव भाब, भव अगरे तस भव तुम्हें भव बना था भव तुम्हें जैसे भव बना सब में भव बनेगा सब प्रत्यान पर सप हो जाएगा गुणो हादसे होगा अवादेश हो जाएगा भव तस्क हो गया ताम भवताम बने गया क्या रू बना ताम।, ताम का कर्ता कौन है तव तो तो भवताम आगे क्या प्रत्यय है झी जी, जी होने पर झो अंत सूत्र लगेगा हाँ अंति बन जाएगा अतोणे पर पहुंच जाएगा भवंती बन जाएगा क्या बनेगा भवंती बनने के बाद क्या सूत्र लगेगा ए रूह ई कू कर दो भवंतु बन गया करता क्या है दे दे ते भवंतु आगे क्या प्रत्येह है शिव के पकार की संग के सूत्र से सी पेने पर सप होगा कि सूत्र से गुना हो होगा भू को कि से आवाज ऐसा होगा कि सूत्र से सी बन जाएगा है आगे सूत्र लगेगा शेर या पिच कितने पद है संख्या पूछते हैं प्रतिशोधन ही करना कितने पद है सेर क्या भी होती सी का ष्ट से आगे क्या पद है क्या विहती है प्रथम आये क्वेश्चन आगे विसर्ग है विसर्ग है प्रथम आ क्वेश्चन हरी का हरि बनता ना ना ही का क्या बनेगा विसर्ग नहीं रहेगा विसर्ग है नहीं विसर्ग है देखो पुस्तक में देखो ही क्या गे विसर गए स है रू है रेप है रेप ही क्या गे रेप है न पुषक कर समस्क आलूक हो जाएगा बारी बारी नहीं, बारी नहीं बारी नहीं बनता है ही क्या आगे सुख आलूक हो गया किस हाँ शेर ही अपित किसी ने पूछा अपिति है न पीत अपिति अपिति क्या भी होती है अपित प्रथमात सी को ही आदेश होगा और अपीत है पीत नहीं है शिव के स्थान पर ही आदेश हुआ शिव के स्थान ही आदेश होने से होते है क्या पित के स्थान पर ही आदेश होने से होना चाहिए पित होना चाहिए स्थानीय विधायदेश नित है शिव का जो ही आदेश होगा वो साक्षात ये सूत्र विधान करता है वो अपित स्थानीय वत पित्त लाने के पहले ये सूत्र कहता था अपित पीर को पित्त माना अपिति का प्रयोजन कहेंगे एक सूत्र आगे आगे सार्वधातु का अपित गीतवत हो जाता है गीतों से गीत जैसे निषेध हो जाएगा आगे प्रयोजन है लोट शेर ही सो अपिच या ही के बिसर गए सूत्र में ही कर दिया नपुंसकों लोट के शिव को ही होगा और अपित होगा सी को ही होने से पूरा सी स्थान ही हो जाएगा भाव अगर क्या है ही आगे सूत्र अतो है, है। अतः से पर ही को लुक हो जाएगा अतपर से है लुक ही को ही लुक हो जाएगा तो क्या रहेगा भाव सी को ही करके फिर ही लू करने का पीछा सीधा ही लुक कर देते अत से पर हो तो लुक होगा नहीं तो लुक नहीं होगा सर्वत्र अत से पर नहीं मिलेगा आधा आदमी सब का लुक हो जाएगा तो अतः पर नहीं मिलेगा वहां लगे अतो है, है। अत नहीं मिलेगा तो है नहीं मिलेगा इसलिए ही करके लू किया भव बन जाएगा किंतु यहाँ अतो है लगने के पहले ये सब लग जाएगा तू हीस्तातंग आशिष अनेतर शां ही हुआ ना शिव को ही होने के बाद तू हीस्तातंग आशिष अनेतर शाम लग जाएगा एक पक्ष में ही को हो जाएगा तातंग भवतात बन जाएगा भवतात का करता क्या होगा भवतात् करता और भव का करता तम भवतात् और कोई करता है हाँ स भवतात्म तो, भवतात् प्रथम पुरुष में भी भवतात् मध्यम पुरुष में भगवतात भव भवतात् आगे प्रत्यय क्या है थस थस को आदेश हो जाएगा तम तो, थस को क्या होगा तम रूप बन जाएगा भव तम क्या बनेगा भव हाँ कोई कहते तम क्या बनेगा तम आगे प्रत्यय क्या है को क्या आदर्श होता है तो धातु रु, रूप क्या बनेगा तो आगे प्रत्यय क्या है भव अगरे मिप है मिप को हो जाएगा तस्थस्तमी पम मिप को क्या होगा आम।, आम हो जाएगा भव अगरे आम हो गया भव क्या क्या है अभी यहाँ लगेगा लगे अतु दीर्घ यहीं मीप को होने के बाद अतु दीर्घ यहीं अकस्वेगा भव आम का अकसम दीर्घ हो जाएगा नहीं लग गया तो अकस्म गया है ना नहीं उसका अपवाद अत उन्हें यहाँ सूत लग जाएगा मेर नहीं, मेर नहीं। ये आम कहने के पहले मीप मीप को नहीं कर देगा मेर नहीं जहाँ नहीं लगेगा वहाँ लग जाएगा मीप को होगा लोटो मेर नहीं सियात मीप को आम होता है कहाँ मीप को नी कहाँ होगा लोट में लंग में मेर तो लगेगा मेर नी तो वहाँ लगेगा तस्त मीपाम लग जाएगा अन्य लकार में मीप कम हो जाएगा लोट लकार में भी मीप कम होना था प्राप्त था किंतु उसका बाद करेगा मेर नी ये लोट में केवल लगेगा और लंग लिंग लुंग आदि में मेर नी तो वहाँ लगेगा मीप कम होगा किस से पूछते समय मुखो बंद रहता है क्या सूत्र मेर नि में क्या होती व्योतिष्टीय क्वेश्चन किसका मी का, नहीं। मी का मेर नि प्रथमा मी का मे बनाने के लिए हाँ क्या नाम है आपका हाँ। ए? नहीं आपके पचे हैं बोलो मे को नी कैसे मेह कैसे बने में मेह क्या शी में मेहर बनेगा हम्म हाँ घी संज्ञा किसकी होगी किसकी कैर की घी संज्ञा हाँ न बताओ कोई इसमें गलती है ठीक है हाँ? इंद्र बताओ ठीक है ना कोई गलती है ठीक है बता बोलो ई को घी संज्ञा नहीं हुई हाँ घी संज्ञा किसकी होगी थी मी की ई की नहीं केवल ई हो तो हो जाएगा तो, ए, क्या सूत्र घी संज्ञा करने के लिए हाँ इकार थक तो घी संज्ञा घी संज्ञान से घेरने की तुगुना तो हो जाएगी मेरनी नहीं क्या भी होती है हम्म को नी हो जाएगा तो नी होने पर बाबा क्या करे आम रहेगा बाबा क्या करे नी बाबा करे नी नी होने का सूत्र लगेगा आठ उत्तम से पिच लूडोत्तम से आठ सीच आडुत्तम से पिच कितने पदे है सूत्र में चार पदे तृतीय पदे क्या है हाँ पिच्चक है उत्तम से आठ पिच्च लोडोत्तम से आठ सियात है उत्तम को आठ आगम होगा आठ के टकार इस संज्ञा है किस सूत्र से आठ टीत होना चाहिए किंतु पीत होगा पिच ऐसे आठ पीते आठ पीत होने से वो पीत रहेगा अभी नी को आठ आ गया वहाँ है ना टका रेत होने से आद्यन तो टकी मे के पहले हो जाएगा आ नी को नी के पहले हो जाएगा आ आनी बन जाएगा क्या बनेगा भव अगर आनी भावक के आ के आगे आ है तो उन्हें लग जाएगा हा, क्या हाँ परम गुण नहीं परम क्या है आ गुण नहीं, नहीं। अगुण है नहीं। क्या कारण है अगुण है और आ गुणा नहीं क्या कारण तो आ क्या, तो क्या है कौन कहता ब्रधि वृद्धि है आ है वृद्धि पता है मोहन आ वृद्धि कैसे है अगुण कोई सूत्र है आग को वृद्धि करने के लिए बड़ा कठिन है आग को वृद्धि करने के लिए तो अतरो बताओ आगे। आगे। है वृद्धि राह दृद्धि है अह गुणा है किस सूत्र से ये हो गया अतोगुणा नहीं लगे आ तो क्या लगे यहाँ आकाशवाणी दीर्घवंशी क्या रो बनेगा भवानी बन जाएगा भवानी में जो नी में ई है यहाँ प्राप्त है ए रूह क्या सूत्र प्राप्त हो ए रु, ए रु। और जो सीप को ही हुआ था ही के कार्य को भी प्राप्त था ए रूह कहते हैं न नहीं हि और नी हिश्च निश्च क्या होगा हिनी ष्टी दिवचन क्या बनेगा हे नोर हे नोर उत्तम न ही और नी को ऊ नहीं होगा ही के कर को नी के कर को ऊ नहीं होगा क्यों नहीं होगा यदि ई को ऊ करना था तो मेर नी नहीं करके क्या कहते मेर नु हू और शेर हो पिच क्या कहना चाहिए हु कहते ही क्यों कहते ही करना फिर ए रू लगाना ये प्रक्रिया लंबा करने का पीछे लाघव के लिए उच्चारण कर देते इकार उच्चारण सामर्थ्यात इकार को फिर एर सूत्र से उत्तम नहीं होगा हिन्त्तम न इकार उच्चारण सामर्थ्यात इकार उच्चारण साम... ये वाक्य में कितने पद है हिन्नुत्तम न इकार उच्चारण सामर्थ्यात कितने पद है छ चार पंच पद क्या है चतुर्थ पद इकार क्या संबोधन प्रथम एक क्वेश्चन इकार किसान क्या आगे विसर्ग नहीं रहा इकार उच्चारण सामर्थ्या पद है हे नूर एक पद है कितने पद हुआ पूरा कितने पद है हाँ चार पद है हे नूर एक पद है इकार उच्चारण सामर्थ्याद एक पद है और बीच में दो पद है हे और नी को ऊ नहीं होगा इकार उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा तो रूप क्या मानेगा उत्तमपुर से कौन जन में, में? भवानी इकार को ये रू होगा तो क्या रूप बनेगा कहता क्या है अहम भवानी आगे बस मसे आगे क्या है बस बस आने पर सूत्र लगे दो सूत्र के बाद देखो नित्यं है सकारांत गिदुतमस्य गिदोत्तम से नित्यम लोप लो ये गीत लकार में लगेगा लोट लकार में, में लगेगा लोटो लंग बत कह दिया लंग में तामादय स लोप से सूत्र सकार लोप होता है ये लग जाएगा लोट लकारा तीत है गीत नहीं होने पर भी लोटो लंग बत कह दिया अतिदेश सूत्र है तो नित्यम गीता सकारांत से गीध उत्तम से सकारात गीत उत्तम में सकारांत उत्तम संज्ञा किस सूत्र से गीत लकार में उत्तम में क्या प्रत्यय है मे पे वश मस इसमें कोई सकरांत है कौन हो वश मस सकारांत उसका नित्यम लोप हो जाएगा पूरा वश और मस को लोप होना चाहिए अलंत से सलोप देखो यहाँ भी अलोन्त्य परिभाषा लग जा करके सरकार का लोप होगा नहीं तो किस लोप आना चाहिए वश मश को लोप होना चाहिए अब किसका लोप होगा सरकार का भू अगरे आ, अगरे वश भू के, अगरे आ, अगरे भू के आ है कर अहे कर्तवुण पर रूप हो गया भू आ है। भावा। वस का वू अगर अह भ अगरे वश करेगा वो दीर्घ यही कह रूप बनेगा भा वो भाव विसर्ग है नहीं, नहीं। मशक हो जाएगा मस्कूप हो जाएगा करत्य होगा तो गुणाबादेश हो जाएगा तो क्यों बनेगा तो आ कहाँ से आया अतो दीर्घ यहीं हाँ हाँ ठीक अठी अतो दीर्घ नहीं बस मस में अतो दीर्घ यहीं तो लगना था किंतु आठ जब आगम हो जाएगा यहाँ आदि नहीं रहेगा अतु दीर्घ नहीं आडुत्तम से पिछ भवाव और भवाम दोनों स्थान पर मीप में मैं भवानी में भी अतु दीर्घ नहीं लगा आडुतम से पिछ तो आठ आगमन से भवानी भवाव भूप बन जाएगा विसर्ग कहाँ है नहीं अभी रूप बन गया बोलो भव तो तां रूपम विसर्ग है? साबा तू तो। जिस बोलो में जिन्होंने नहीं बोला था वो बोले जोर से जिन्होंने नहीं बोला बोलो स बाबा तो आगे बोलो हाँ सब स्वती हमने बोला अच्छा अच्छा सब लोग बोलो सब बोलो स भबत तो ता कहूंगा अब क्रिया बताना युवाम क्या है जोर से युवाम युवामत आवाम बाबा ते तम भवंतम भवंतो, भौंत क्या भवंतु, ये भी करता है भवान, भवं, भवंतो, भवत बा तौ भवान तो अहम सूएतात यूँ यूँ व्यक्त है वैम बाबा सा भत तू बोलो सा पुस्तक बंद करो जल्दी लोट लक में जो सूत्र लगे कौन बोल सकते से खाली सूत्र हाथ उठाओ लोट च से लेकर के एक तीन पाँच और कोई है? लोट लकार में जो सूत्र लगे अभी और कोई बोल सकते हो पीछे बोलो हाथ उठाओ कोई एक और हाँ बोलो बोलो अतुल बोलो पुस्तक कोला है ना कोला है हाँ हाँ क्यों उठाते हो पीछे कोई है बोलने के लिए उठ जाते हो सुब्रत नहीं बोलो आशीसी लुंग लिंग लुटो हाँ नहीं बोलना जो पूछेंगे बताना हाँ बोलो हाँ लट्टो तो क्या आशीसी ही हाँ नहीं फिर बोलो तो नहीं फिर बोलो और? और नहीं नित्यम गीता हाँ बोलो हाँ तो फिर पुस्तक खोला है क्या पुस्तक बंद कर नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो बोलना नहीं हँसना नहीं मई कहा पुस्तक बंद करने के लिए खोलना नहीं हाँ बोला क्या तू तो तू तो ही फिर बोला नहीं तू ह्यो स्थातंग नहीं <laughs> हाँ और कौन हाथों तो उठाया था बोलो बोलो हाथों तो क्या ओतो ओतो नहीं कौन है हाथों उठाया था जो नहीं हाँ और कोई बल्ले माले है हाँ बोलो फिर बोलो आलो बोलो फिर लोटो लंग बद, ए लोट लोड़ च लोट नहीं लोटोद